अच्छा ये भाई जे यरे भाई सा बाबा का पकड़ेगा दोनों पावे रे बाबा गोपी चंद और भरती दो बाबा दोनों नहीं तो तू दो ला रहे पड़े वो और मेरे बड़ी फौज पलटो और जैसे गोपी चंद राजा हुआ मैं बेटा कोई तू मत करे वही तेरे गोपीचंद राजा राजा वही अब गोपीचंद दिल में करे रे बहन तू तू कोड़ी तक नहीं दिखे, बाबा जी। या कुछ गोपीचंद गोपी चंद बाजी अब बहन को दो टका देना बेटा कुटी में जा और चलपति को विदा कर दे बाबा जी कुटी तो में आर साई करूंगा तो कुटी में राख राख दिख रही गुरु का खाया करे अब गोपी चंद्र कुटी मार दे तो दोरा उठाया गोपी चंद्र भीतर तो बहुत हरी आत्मा हो गई ले भाई गुरु जी ने ये तो बहन को मान रखा थी करके और बहन को माके जाए तो विदा कर दी जा गुरु जी ने की बेटा जरूर हम तेरे भाग ले रहे तो चंपा दे धारा नंगरी की लगा धारा नंगरी तो पड़ गई तो पूछी तो गोपी चंद का हाल वाले कहू गोपी चंद मिल गये गो बाबू गोरखनाथ और मामो भत्री तीनों मिल गया जरूर मेरे भात ले रहा है गोपी चंद की रानी कहो लगी अब भाई मैं भी तेरे जरूर वहां आऊंगी को मिला देगी वो जो नहीं जावा दे तो और, और चाहे जो कर लेते जाए पाटन दी रानी खेबा लेगी और चाहे प्राण तंतु गुरु क नहीं जा तो कैसे? एक दे रानी और चंपा देव के लाहर लहरे जावे हैं और उस बाबा गोरखनाथ और ये भाग लेकर के तैयारी करे है जबे रे जबेर रे के चारे पाटे बोरिया चारे पाटे आया ये बेटा चंपा देख रे सभी रे सब आ र Chela to poe jai re palay tan sade ra chela, vayi rupa jee ya jee. Aaj ke guru ne gopi chand ko deya, vayi rupa gopi chand ko raja ra bhaiya. aera teri gokhi chander छे आस माएने चलता है सोरे भाल ते खाना से तक ता जंगी पराने दे वैसा है ऊपर ओढ़ छेडे के देख रे कराने वाले पर देते The next party. रानी गंगा आगे गे ओ बाबा दे रानी आके बहन कह और रे बाबा दे पाट देसी या रानी Yeah तो जाकर के बाबा गोरखनाथ ने चौदह से चेला से गुप्त सब चेला बुलवा लिया तो सारा फौज बाबा ने माया फैला दी तो चेलान का रूप हटा दिया हाथी घोड़ा फौज पलटन और बाबा गोरखनाथ राजा गोपी को भी हाथी के होते मामा भाट जा गुरुजी आप पहले बैठोगा हम तो पीछे तो उडन खड़ा हुआ देखूंगा तो गोपी चंद बाबो गोरखनाथ भरतरी बाबो तो ये भाग ले चंपा चलती जिनकी गगन उड़ती चली चलता सूरज भान रहे दिन जिनकी जानना रात होगी तो रास्ता में थोड़ी अवार होगी तो चंपाते महल पर चंपा भाई घड़ी तो घड़ी में जो आ गया आ गया तो आ नहीं वो नहीं आगा मैं तो सतखड़ा सुन तो भी तूंगी चाहे कुछ भी हो जाए और जो चंपा देव अपना महिला चंपा दे ने देखी गारे हाँ जरूर तेरे प्रभाव सब है जाकर के चलता गोरखनाथ सूरज महान रहे दिन की जान्या रात होगी गौर बंगाला में आकर के और चंपा बाई के भात भरवा के आया तो जा पाटन देवानी बोली तो गोपी चंदी के हाउद के भाई तेने आज मिलाया दर्शन कोई नहीं है चंपा दी बाई खेबा लगी बोले तू डू जो दिखाई देर जो होते होगी तो गोपी चंद हर विज नहीं डेगो ना भात भर ले जा में और बा गोरखनाथ का पांव पकड़ लीजिए जब भात भरवा पोहड़ी पे गया जो पाटन देने गोपी चंद गए कैसे निजर में कतेने बाबा गोरनाजो किरे के बाबा या तो रानी तगाते गुरुजी जो देन हो जाए देले और नहीं जो रानी जो बात तेरा बात पड़गी तो ओ जो यहां पामुख नहीं जाबदी तो इने थाड़ी में जो कुछ देहनो है जे दे दियो तो थाड़ी में ते बातर में उल्टी थाड़ी घा में नो हां चंपा देने पीठ में फेरी और सब मिले मान सो मैं एक बिल कतवे बिल क जब जा रिया चंपा देने कई एक भाव दिखाई दे दी जो तू नहीं दिखाई दे तो शायद गोपी गोपीचंद में नहीं जाए तो, तो बारह कुम्भ लगता है जाना आ गया और चंपाते ने कवर का भ्या करके और जब ये चलेगी जब जार कुंभ में भी जब जब जाम में जा रही मिली है जब जा रहा गोरखनाथ ने के बेटा अब तू पीछे छोड़ जब मैंने इसकी अम्बरकाया कर दी दुनिया में काया रह गई और ये दर्शन देता रहेगा जब जा जाए भैन का पीछा छोड़ जाए तो यहाँ को पी चंदा करके समाप्त करे तो ही राय अब निप का में तो पैदा ही ने हीरो बंगाल तो सुर Chali re bange, lai son yo re bano, ya ne tora tadli yoji. Pita varni tor dhote, ya ne kachi champa, abba. kaeru bebane yaekit kun जब तिना गया तेरसता में तो बहत ये, ये तो बारे बार बरस पौचे और बार बरस मेरे जाए सगा जाये सूरत रे ऐसे आये ये तो इतना में पोचे गारे रे गारो ए का तो धोना पे पोचे twate nay re beta tat agai nay twate je haire eta mili re kun main ta sagara champa bhai ko moe ta nilya गोपी चंद्रा नहीं आय का खा जाएगा अमर कर दे and they that are sick महाराज महाराज की की शंकर तो जाकर के बहन बहन भी और और करकमर को और ने और का के लगा दी। तो चलते चलते बारह वर्ष में बहन और जार कुंभ में पहुंची तो सारा धूणा करोपी चंद्री खाई गोपी चंद को जब को गोरखनाथ जी से बाबा जी को मेरी के और ये आती दिख रही है इतना में चंपा देवी बच्चे बाबा गोरखनाथ का धोना पे पहुंच जाती बाबा गोरखनाथ नेुलटा अब भी तू पीछे बेटा मैं तो तू तो खेद भेज दूंगा पर इसको जाते काल खा जाएगा और जब तू इसको रहगा देगी इसकी अमर है या तो कदे न कदम फिर भी मिलता ही रहगा जब यार चंपा दे अमर ही काया कर दी तो अमर इसकी काया रहेगी तो कदे तो मुहस मिलता रहेगा जब बेटा रानी माता से तो मिलेगा नहीं और तुम तो एक न कद फिर भी दर्शन देता ही रहेगा तो यार ये सब पुरानी कुंभ में मिल गया है यहाँ गोपी चंद समापत koi jende jode hai azre hamna koi जमने वाले को झारा जाया बोरे हमारा वर जलता जाता आए Do I go? Do I go? Do I go? Do I go? Here yeah. जाम मारे आता सोलो मे गए रे गया तो को तेरी माता, माता माता माता बेटा, तू तो फकीरी जोग ले ले तो अम्मर काया हो जाएगी और तो को कार खा इतनी भी सुनकर बोला, मेरी सुन मैं माता, की बहना बारे वर्ष राज करवा दे घर घोड़ा पे छा दे माता तेरा बचन मेरा जोगरी माता तेरा मैं बचन निभा इतनी भी सुन के गोपीचंद की माता बेटा वर्ष वर्ष चार महीने सेवा तो में और कहवा एक बहन दू जो भाई रहे तीजो हर ने सर नहीं बेटा एक बहन है और दूसरा तो भाई ना तू फकीरी ले जाए बदल तेरी अमर काया हो जाए कौन कौन सा राजा माता जो हो गया इरी माता की अम्मर काया रीजा को भेद। बता, बता दे भी भी बेटा विष्णु बेटा मामा श्री का भरतरी हो गया रे हर जिनकी भी अमर काया होगी तू फकरी ले जा जामर काया हो जाये तो गोपी फिर माता तो कहता है और कैसे माता है <sweak> हय लाल जरा क्या सरा हरियाल